जैसा जल में द्रवत्व तो स्वभाव है पन्नी में उष्णव तो स्वभाव है पत्थर में कठिनता स्वभाव है उसी प्रकार माया में दुर्घटकारित्व तो भी स्वभाविक। स्वाभाविक है, है। नाम द्रवत्वादी अथा स्वाभाविक मायाया माया या दुर्घटकारित वास्तव में क्या माया मायानी स्वभाव को उनमें लाया है जल में जो द्रवत्व किसने लाया माया नहीं, नहीं।, नहीं। तो जवाब तो दिया, दिया था जगदाधिक उस अनुपदृत्य उसके स्वरूप का मर्द किए विना उसको विक्रित किए ना उस पर सारा जगदाद को बना दिया ऐसे बनाने का नाम ही ारी अधिष्ठान के रूप में बिना विकार लाए उसमें विकार दिखा दिया यही विलक्षणता है जैसे एक को होता बिना हजार करचिप दिखा दे एंड करचिप दो रुमाल को माय क्या करता है एक रुमाल डाल दे डिब्बे में हजार रुमाल निकाल के फेंक देता है कहां से लाया एक को हजार बना दिया उसने एक में कोई विकार हुआ फाड़ा फूडा उसने कुछ नहीं। एक तो वैसे वैसे रह गया फिर भी हजार दिखाई दे दिया तो वैसे कूटस्थ वैसे सिद्धांत ही बोल रहा है हाँ, जवाब ये भी कुटस्थ जो है वैसे को वैसे, वैसे रह गया फिर भी उसका आनंद ब्रह्मांड दिखाई देते रहे क्या फर्क पड़ता है कूटस्थ को अन्यथाकरण करने का तात्पर्य पूर्व पक्ष ने गलत समझा पूर्व पक्ष ने शंगा पूर्व पक्ष में आया था आत्मनो अन्यथा करने कुटस्थ तो हानिश्यार तो पूर्व था पुर्व चौतीस श्लोक में कुटस्थ को अन्यथा कर दिया माया ने आपने पहले ही कहा था कुटस्थ ने कुटस्थ को माया ने अन्य करने की स्वतंत्रता है स्वतंत्र विचार किया अस्वतंत्र क्या है अस्वत क्यों है माया में माया में अस्वतंत्रता इसीलिए है कि बिना चैतन्य माया तो भाषित भी नहीं हो सकती यही माया की अस्वतंत्रता माया है जगत है क्यों दिख रहा है आपको चेतनी के कारण और माया की स्वतंत्रता क्या क्या क्या है है है यह कि माया जो कुटस्त, जिस कुटस्त ने माया माया जो जिस ने को को दिया दिया जीवन दिया, उसको उसी कर कर रहा है माया? क्या कर रही ढक दे रही है कर दे रही है उस उसकूट को अनित्य अनित भाषित कर मरणशील दिखाई दे रहा है उसको एक चेतन उसमें उसमें अनिक होने लग गया किसने करा ऐसे माया जो कर रही है यही माया की स्वतंत्रता ऐसे करना उस कूटस्थ को जैसे दिखाना उस एक को दिखा देना यह काम करने में माया की स्वतंत्रता है ऐसे जब कहा तो लोगों ने अपने मोटी बुद्धि से सोचा सो कि बिगाड़ दिया माया ने कुटस्थ बिखर हो गया एक अनेक हो गया अरे एक को अनेक जैसे दिखा रही वेदांत है एक को अनेक जैसे दिखाती है अनेक बना नहीं देती है तोड़ता करकेटस को वास्तव में अनित्य नहीं कर दे रही है उठस ने भ्रम पैदा कर दिया अनित्यता का भ्रम पैदा करता है माया की है। और भ्रम वजह से जीवों को बना लिया उसने अरे जीव क्या है भ्रम तो है अब वो जीव जो विवेक करेगा माया की अस्थित्व दिखाई देगी ये सब माया रचिए तो भ्रम तब अपने थी स्मृति स्मृति हो जाएगी तो गलत ले ली अन्य करने का मतलब कूटस्थ को विकार कर देना विक्रत कर दिया तोड़ तो मरोड़ कर दिया उपमर्दन तो हो गया ऐसी सोचकर पूर्व पक्ष ने जब कहा तो सिद्धांत ने निर्णय कुटस्थ का को कोई हानि नहीं होती अनुप अनुप ये अनुपद्रुप्य श्लोक में कूटस्थ को बिना तोड़ मरोड़िए करो जलदारी, जलदारी को कर जल्दा तब कैसे कैसे कर सकती है ये तो असंभव है बिना अधिष्ठान को बिगाड़े बिना अनंत ब्रह्मांड दिखा दिया ऐसे कैसे होगा तब यही माया का लक्षण है वह अघटित घटना पटे माया और दुर्घट कार्य वो दुर हो नहीं सकता उसको दिखा देने वाली है वो इसलिए उसका नाम दुर्गत ये उसका लक्षण स्वभाव स्वरूप अब वो कह गई दुर्घटकारित्व कैसे आ सकता है माया में तब का जैसे जल में द्रव का स्वभाव है का स्वभाव है अग्नि में गर्म स्वभाव है पत्थर में कठोरता स्वभाव है वैसा माया में दुर्घटकारित्व स्वभाव है अन्य माया बच जाएगा नहीं माया की माया खत्म हो जाएगा माया के माया यही है वो दुर्घट कारित्व को दिखाना दुर्घटना माया दुर्घट कारित आश्चर्य कारण नवती माया के अंदर दुर्घट कारित आश्चर्य कारण नहीं होता आपने कहा था वेदांत ने कहा उसका जो स्वभाव है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है इति उत्तम अनुपन्न ये जो कहा गया वह अनुपन्न है लोके मायास चमत्कार है तुम दर्शना तो सिद्धांतिक ऐसा नहीं है अनुपन्न नहीं है उपन्न भी कि लोक में भी माया को चमत्कार के देखा गया ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा माया उसे कहते हैं जब चमत्कार दिखा रहा हो आदमी उसको माया कहते लोक में और आप कहते हैं माया के दुर्घट कर चमत्कार नहीं लोक के विरुद्ध बोल रहे हो लोक में चमत्कार का ही दूसरा नाम माया है और आप कहते माया होते हुए चमत्कार कुछ है साक्षाकार पर अश्चर्य कारण तम नौ प्रष्ठा लिखा हमारा अभिप्राय है माया चमत्कार करने वाली है कब तक जब तक उस प्रयोगता का असलियत दिखाई ना दे जब प्रयुक्त अनुभव में आ गया तो आप कहोगे तो माया गोया बड़ी बात नहीं तो कौन आश्चर्य ही नहीं है लोक में भी यही है तो माया भी असलियत में देख देखी आपने माया भी को फिर बाद में माया कहाँ रह जाता है आप भी जा तो कुछ ही था कौन सा बड़ा बात? ये तो मायावी मायावी के यही तो विशेष तो मायावी क्या हमारा और फर्क क्या इसे कौन सा बड़ा आश्चर्य ये मायावी ने एक रूमाल को हजार बना के दिखा दिया क्या बड़ा आश्चर्य है यही तो अंतर है और मायावी में इस अंतर को आप चमत्कार समझ रहे हो तो गलत है व्यक्ति व्यक्ति का अपना अपना सामर्थ्य वो सामर्थ्य कोई चमत्कार नहीं है वो सामर्थ्य की वजह से उसकी विशेषता है अन्य उनके पेक्षा से विलक्षणता आ रही है इधर से माया में भी है वैसे स्वभाव है दुर्घटना कोई आश्चर्य नहीं तो चैतन्य और माया में क्या रह जाएगा, आत्मा और माया में अंतर, क्या रह जाएगा? अंतर है मनसी पश्चात माए श्युपा न वेद्य लोगो यावत यावत्त लोग न वे जब तक यह दुनिया नहीं जानती है तब तक, तक साक्ष यावत लोग यावन न साक्षात वेदती ऐसा जोड़ देना ना यावत अयम लोगो ताम साक्षात न वेतीवत चमत्कृति जब तक यह दुनिया उस माया को साक्षात कर नहीं कर लेते तब तक वह माया चमत्कार ही है धत्ते मनसी ऐसे मन में सभी धारण करते हैं पश्चात् तू जहां असलियत दिखाई दिया तो मायावी माया को छोड़कर अब हम मायावी को देख लिए तो उसके बाद क्या हो गया? माया अरे कोई चमत्कार नहीं है ये तो माया का ही स्वभाव ऐसा है जो है उल्टा सीधा दिखाना यू सोच करके आप क्या करते शांत हो जाते हो आपके कोई चमत्कार नहीं रह जाता है ब्रह्म माया साक्षात्कार कर साक्षात्कार कर ही नहीं सकता अरे मूर्ख लोग कहते वेदांति तो कभी तो नहीं कहता वेदांति कहते आत्मस्मृति होनी चाहिए स्मृति क्यों हुई है माया के कारण से माया मिथ्या कर लो तो क्या हो जाता है अपना भान होना बंद हो गया की तो स्मृति हो गई यही इसी को ब्रह्म साक्षात्कार को कह रहा है तो ध्यान तो शब्द की सर्व प्रयोग करो भी समझना चाहिए प्रयोग कर दिया भ्रम साक्षात्कार तो आप उसको रूढ़ अर्थ ले रहे हो लेकिन उसका लक्ष्य अर्थ क्यों क्या है अर्थ क्या है ब्रह्म को देखना घट साक्षात्कार के समा क्या अर्थ है शब्द प्रयोग कर रहे हैं आप साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार लेकिन उसका अर्थ भी तो समझो कि सर्तव्य शब्द घट साक्षात्कार समान कह रहा है तो मूड है तो वेदांति ही तो नहीं वो किसोपिन कोई ब्रह्म है नहीं घटवत तो साक्षात्कार क्या करो किसी किस अर्थ में जाते वेदांती भी यदि बोलता भी है ब्रह्म कर करो आप साक्षात कर करो आपका वृष्टव्य आप दर्शन करोगा तात्पर्य तो समझो किस में प्रयोग किया जा है स्मृति से तात्पर्य और वो कैसा होगा जगह मायावाणी शक्ति बनी, बनी रहेगी आप तो तो होना माया का साथ साथ कर का मतलब क्या माया की असलियत को जानना मैं बार-बार बाबा सदी बोल रहा हूं माया का असलियत को जानना माया कैसे का मतलब माया की मिथ्या हो जाना माया है ये निश्चय हो गया जगत का तो सर्वस्मृति हो जाएगी चिंचा इतना ही और बात है यथा इंद्रजालिकम प्रति देखो यथा टिप्पण यथा इंद्रजालिकता ज्ञान यही यह करता। ऐसे मायावी का दर्शन होने से क्या हो जाता है ज्ञान यथा आश्चर्य माया में जो दिखाई दे रहा है सब आश्चर्य तथा साक्षात्कार पर्यतम जब तक स्वरूप स्मृति नहीं होती तब तक माया सारा जगत जगत सत्युत्वि तो शंका भी हमारे मिध्या। मिध्या। हम क्या आपको लिए सब शंका उनके पक्ष में होगा जो जगत को सत्य मानते उनसे पूछो तो बड़ा आश्चर्य कैसे हो गया हमारे तो आश्चर्य है नहीं तो है तो जगत है ही नहीं तो आश्चर्य क्या होगा जगत वो तो आश्चर्य कहे उसको जिसके दृष्टि में जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ उसके लिए न माया है न माया का आश्चर्य कार्य होता है जगत इसलिए कहते ये सब शंख्या जब पूछना है वो नहीं है कच्चे पूछना कैसे हो गए चमत्कार न जगत्सत्वाद नैयायिकादी प्रति एवं विधान चोद्या कर्तव्या मायावाद मायावादेदांति प्रतिशाएं आपूष प्रसरती चोद्या जगद्वस्तुत्वा दिशो न चोदनीय मैं चोद्यूपति चोद्या जगत वस्तुत्ववादी से जगत के सत्यत्व जगत में सत्यत्व मानने वालों के प्रति इस तरह की आपने शंखाएं संशयों को उत्पन्न करनी चाहिए मायायाम और मायावादियों के विषय में माया के विषय में आप शंका कर ही नहीं सकते खुद माया शंका स्वरूप वाली माया कहीं अस्तित्व तो है नहीं सत्यत्व तो है नहीं तो माया खुद ही चौधरी रूपा है। शंका रूपा है उसी परिहार सोच केवल आप माया के बारे में और शंका नहीं कर सकते माया का परिहार सोच सकते आपको तो दिखाई दिया है तो सर्प से भय हो रहा है तो सर्प की निवृत्ति के बारे में सोचो ये सर्प के बाप कौन है माँ कौन है कहां से आया कौन सा दिल आया बिल को तोड़ दूंगा दिल तोड़ देंगे तो रहेगा ही नहीं अरे कहा तुम जा रहे हो तो क्वेश्चनों में प्रश्नों में उस सब के माँ को जानने से क्या मिलेगा तुमको और उसका डर जाओगे उसको बाप पड़ा है लंबा चौड़ा कोई बता देगा तो अरे वो आ जाएगा बच्चे को तंग करोगे तो, तो माँ बाप बताएंगे बड़ा लंबा चौड़ा होगा तो आएगा फिर क्या होगा मेरा गति और डर डर जाओगे इसलिए उसके माँ बाप के चक्कर मत पड़ो उसके बिल के चक्कर मत पड़ो उसका कब पैदा हुआ कितने इसका उम्र है कौन है कहाँ रहते हैं इनको पता पकड़ा लो पकड़ो उनको सबको ये सब जांच करने का कोई फायदा नहीं होता बल्कि जिससे भयभीत हो उसका परिहार समझो बस छुट्टी करो उसकी परिहार कर दो ये सच्चा सांप तो मार डालो भय खत्म ये झूठा सांपद मारने की जरूरत रस्सी समझ में आ जाए तो कहानी खत्म हो जाए, अब जिससे भयभीत हो जिसकी वजह से तुम दुखी हो उसके परिहार सोचो उसकी जड़ खोदने तो परेशान मत करो वो परेशान कर। तो माया का जड़ कोई जानी नहीं जो है नहीं उसे नाम तो माया। से जानोगे तो। तुम दिखाई दे रही है इसके परिहार चोद्यम सचोद्य चोद्यते मया परिहार्योद्यम न पुनः प्रति चोद्यता चो चौथी स्वरूप वाले की भी आशंका करोगे शंका स्वरूप ही है माया माया है या नहीं कोई नहीं बोल सकता माया ऐसी भी नहीं बोल सकता माया वैसी भी नहीं बोल सकता ऐसे वैसे वैसे रक्षा नहीं भी नहीं कह सकता ऐसे वैसे वैसे रूपा भी नहीं कह सकता जिसके बारे में कुछ कही नहीं सकते उस शंका स्वरूप हो गया ना फिर ऐसा है या वैसा है कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते ऐसा है कि वैसा है कैसा है मालूम ही नहीं अर्थात स्वयं माया का स्वरूप क्या है शंका स्वरूप है शंका स्वरूप माया का शंका करोगे उस पर और हैं? फिर मैं तुम्हारी शंकाओं पर भी शंका कर जाऊंगा उसको कोई अंति नहीं रह जाएगा चो माया आपके द्वारा किए गए शंका पर मैं यह शंका करता हूं क्या शंका स्वरूप होगा उस पर शंका की जा सकती है आपके से मैं पूछना हो आप हम बाया पर आशंका कर रहे हो आप शंका करने वाले आपसे पूछूंगा भाई कोई भी वस्तु हो जिसका स्वरूप ही शंका हो जाए उस शंका स्वरूप वाले वस्तु की शंका कर सकते हैं नहीं कर सकते और क्या करना चाहिए उस शंका का कर परिहार कर करना चाहिए तो ठीक ठीक वही करोगे तो शंका मत करो परिहार्यम तो प्रति चोहारिक सोचना चाहिए और सब पुनः आशंका व्यक्त करने से कोई फायदा नहीं होगा किम कर्तव्य हम इत परिहार्य मिली तरी कर्तव्य फिर क्या करना चाहिए करे परिहार्य परिहार, परिहार कर दो माया का परिहार सोचो माया का परिहार क्या है माया की मित्र दृश्य करने माया का परिहार जब मित्र दृश्य हो जाएगा अपने सत्यत्व भंग होने पर ही तो सब स्मृति होगी इसे सत्यत्व के कारण से गाय तो दूसरा ही कहा यही सब का कार्य जगत में सत्य तो खत्म हो जाए तो द्वितीय रूपा माया जो थी और उसका जगत होता वो समाप्त हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगी, यही ब्रह्म साक्षात्कार हो प्रपंच को पहले और अच्छे समझा देते हैं विस्मे क्या माया रूप अन्वेष परिहारो अस्या बुद्धिमदि प्रयत्नत विश्व में यही का शरीर आया जिसका स्वरूप ही माया का स्वरूप क्या है माया का शरीर क्या है आश्चर्यमय आप समझ ही नहीं सकते ऐसे कैसे हो क्या है ऐसे क्या है वैसे क्या है कुछ नहीं समझा विश्व यही शरीर आया विश्व मातृ है स्वरूप जिसका ऐसी है माया का स्वयं स्वरूप क्या हो गया इसलिए रूप है और स्वें ही संशयरूप हो गया संशय का मतलब कोठी होना ऐसा है कि वैसा है निश्चय नहीं करना एक नाम संशय है ना संशय किसको पुरुष है यही माया है माया ऐसी है वैसी है निर्णय नहीं ले पा रहे अर्थात माया संशय रूप ही है अतएव बुद्धिमत भी बुद्धि बुद्धिमान पुरुषों के तरह क्या करना चाहिए प्रयत्नता बड़ी प्रयत्न लगा कर जोर लगा करके अश्यहा परिहार अन्वेष्य इसका जो परिहार वो खोजना पड़ेगा इसका क्या ऐसे शंका, का स्वरूपा माया जो हम चारों से घिरी हुई है इसका पर्याय क्या है ये। ये हमें देखना माया तो निश्चय तो परिहार अन्वेषण तो पूर्व ही कहता है कि निश्चित हो ये जगत सत्य नहीं है माया है कि नया एक लोग आदि बोल रहे जगत सत्य अवार करो जगत माया है इसे निर्णय करो पहले ये माया यदि ये जगत मायामय है तो इसका परिहार हम सोचेंगे फिर निर्णय तो करो जगत मायामयी है कहते इसके लिए क्या करना पड़ेगा माया का लक्षण क्या है वो लक्षण इस जगत में घट रहा है तो इस जगत को मैं माया मान लूंगा तब तो हम पूर्व पक्ष से पूछेंगे माया का लक्षण के तुम्हें बता दुनिया में जिसको माया कह रहे हैं किसको माया दुनिया में किसी को माया कहते हैं माया भी है माया दिखा रहा है कहते ना किस चीज को माया कह रही क्या लक्षण जिसका उन्होंने माया करके वर्णन लोक में कर रहे हैं उसका लक्षण क्या है वो लक्षण जगत में भी आ जाएगा तो मान लोगे ना जगत माया है ठीक है? तो चलो उसी को देखते हैं इस दुनिया माया को क्या मानती है माया का स्वरूप क्या मानती है माया निश्चय तत्परिहार अन्वेषण मायात्व का निश्चय हो जाए माया की निवृत्ति को उपाय का अन्वेषण करना उचित है नई दानी सिद्ध जगत मायामय है यही अधिकसिद नहीं है इत्याँ इत्याँ पुर माया निश्चय माया निश्चय तो करो बले जगत में ठीक है पहले वही काम करो निश्चय करो पहले जगत को मायामय है यानी निश्चित करो कैसे निश्चय करूं? कहते लोग प्रसिद्ध माया लक्षण पहले तुम जगत माया है यानी वो छोड़िए पहले दुनिया में जो प्रसिद्ध है जिसको माया हम कहते हैं उसका लक्षण क्या है वो पहले देखो आप फिर उस लक्षण को इस जगत में घट रहे नहीं रहा है ये क्या है लोग में तो अगला को बताए माया लक्षण सद्भाव माया तम माया का लक्षण यदि जगत में है तब इस जगत को माया मई ऐसा निश्चय कर लो। लोण आहतर ही निश्चिन है झट तो पूछेगा क्या लक्षण है माया का तो मैं लक्षण नहीं बनाऊंगा फिर तुम कहोगे तुम्हारे वेदांत अपने कपूर का बना करके लक्षण का ये कहोगे ना ये तो आपकी अपनी निर्णय है हमारा निर्णय थोड़ी है हम नहीं मानते ऐसे माया इसलिए कहते हैं हमारा तो तेरा दुनिया क्या मानती माया उसको देखो लोक लो प्रसिद्ध माया लक्षण जो लोक प्रसिद्ध माया का लक्षण है उसे, पहले उसे तुम देखो समझो तं लक्षण लोक प्रसिद्ध माया क्या लक्षण है न इत नीरूपय श्यास्पष्ट भासते चया साए इंद्रजालाधि लोका म दु आम जनता यह प्रति समय प्रतिपादन करती है क्या प्रतिपादन करती है वो कैसे बना दिया है हम नहीं कर सकते। एक आदमी को काट दिया छह टुकड़े कर दिए टुकड़ों को आपके हाथ में दे दिया और गैस को ट्रंक में बंद कर देना बस्ते में बंद करके ऊपर कमरे में रखे आ जाओ और आप टुकड़ों को ले गए अलग अलग में टुकड़ों को बंद करके आ गए आने के बाद आप रख के ठीक से ताला लगाया हो ना सात दस बार पूछता है एक बार और देख के आ जा फिर आप जाएंगे ताला खोल के देखेंगे चीज वहां टुकड़ा है हाथ है एक कमरा में हाथ एक हाथ कमरे में पैर एक कमरे में खोपड़ा है कमरे में दूसरा पैर तीसरे कमरे में धड़ पड़ा हुआ है बिल्कुल फिर दोबारा ताला लाकर ढंग से आ गए बिल्कुल वैसे ही है हम क्या थे दोबरा जाके चेक किया वैसे के वे सारे टुकड़े थे अच्छा सब टुकड़े वहां है ना अब देखो और डिब्बा खोलता है लड़का खड़ा हो गया कहा टुकड़े जिसको काट दिया वो डिब्बा से बाहर आ गया कितना बड़ा आश्चर्य निरूपण कर सकते हो कैसे किया टुकड़े वहां से इधर आगे से कर के डिब्बे से निकल गए क्या और कोर्ट में कोई केस भी नहीं करते मेरा बेटा का मर्डर हो गया आप के स्कूल के बच्चों से बच्चे को बुलाया ले पा और टुकड़े कर दिया उसने कोई केस नहीं करते क्या कर रहा है मैं भी हमारे बेटा को मार डाला या कोई अध्यापक भी नहीं कहता हमारे छात्र का मर्डर हो रहा है यहाँ कहते हैं मर्डर हो गया नहीं कोई नहीं कहता और टुकड़ा भी कर रहा है टुकड़े आपके हाथ में भी ले हाँ रहा है आप लेके भी जा रहे है कितना बेवकूफ़ है दुनिया कोई ये नहीं कह रहा है मेरे दोस्त का मर्डर कैसे कर दिया इसने टुकड़े कैसे कर रहे हैं वो जिसके बाप बैठे हो वो भी नहीं बोलते चुप रहते और कांटा जा रहा है सब्जी कैसे कुछ नहीं बोल रहे पता है माया नहीं कर रहा है इंद्र जाल कर रहा है उसे तो पता है कि मर्डर हो नहीं सकता है तुम तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा वही करे विस्पष्टम भाषते चै स्पाषित हो तो रहा है मर्डर हो रहा है और फिर भी जिंदा हो गया लड़का बाद में ऐसी घटनाओं का निरूपण कोई कर सकता है न निरूप क्या भाष माया इंद्रजाला दो लोका इस प्रकार से इंद्रजाली के कार्यो में लोकाहा सभी दुनिया प्रतिपादन करते हैं ऐसा ही जगत है नहीं इसका निरपण कर सकते हो गया स्पष्ट भाषित हो रहा है इसका हम निरूपण कर नहीं सकते हैं और भाषित हो भी रहा है अच्छा लक्षण आए कि माया के जगत में आज तो जगत को माया नहीं पाया या ऐसा ही है वैसा ही कहीं नहीं जैसे कभी बदल दे कोई भरोसा नहीं कोई भरोसा घट बदल जाएंगे इसीलिए ये जो चीज है लक्षण दृष्टांते सिद्धम लक्षणम दासान्ति जयो देती दृष्टान्त से जो लक्षण है उसको दासतांत में घटा रहे स्पष्टम भादी जगत छेदम असख्यम तन मायामयम जगत तस्मा इच्छस्व अच्छा मेरा सिद्धांत तेरा सिद्धांत ये लड़ाई छोड़ो पक्षपात रहित होकर देखो इस जगत को ठीक ठीक ढंग से इसका ऐसा ही है कथ निरूपण नहीं कर सकते चमत्कार और आश्चर्य है कि दिखाई देता स्पष्ट दिखाई आप बताओ या प्रश्न बैठे एक बूंद भी एक बूंद का स्त्री घर में गया जितना बड़ा बच्चा आए और भी बड़ा आश्चर्य है? वो निकल रहा कितना छोटा हवा इतना लंबा चौड़ा निकल रहा है ऐसा वायु क्रिएट होता है कैसे कैसे होता है कैसे निकल जाता है समझ में ही नहीं आ सकता किसी को ईश्वरीय लीला ईश्वर ही ईश्वरीय माया ईश्वर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है तीसरे कहते कि भाई ये जो सिद्धांत है माया का इसलिए आपको मानना पड़ता है जिस जगत को हम देख रहा हो पैदा होता हुआ उसका मैं निरूपण नहीं कर सकता कि ऐसा ऐसा ही हुआ है निरूपण नहीं कर सकता और स्पष्ट लेकिन भाषित होता हुआ हमको दिखाई देता व्यवहार हम कर रहे उसके साथ सारे वस्तु के साथ व्यवहार किया है इसे कर देखो कि न स्पष्टम भाति जगत छेदम असत्यम तदन तरूपण यह जगत कैसा है स्पष्टम भाति इदम जगत स्पष्टम भाति और असत्यम तरूपण इसका निरूपण करना संभव यही तो लक्षण की माया के लोक में लोक प्रसिद्ध माया में यही दो लक्षण था अनूपणीयता विशिष्ट प्रत्यक्ष भाषमान अनिरूपणीयता फिर भी स्पष्ट भाषमान ऐसे क्या माया है लोक हमें वो लक्षण जगत में बिहार अतएव तस्मात मायामयम जगत इस इसलिए जगत को मायामय करके निश्चय करके देखो अबातः अच्छा कि समस्या क्या होता है हम जगत के प्रति बड़ा आस्थावान है जगह सत्यत्ववाद में हमारी निष्ठा है जगत मिथ्या मानना नहीं चाहते हैं इसलिए तो पक्षपात छोड़ो पूर्वाग्रह दुराग्रह को छोड़ोगे तो सारी समस्याओं का समाधान नहीं तो नहीं समाधान लफड़ाप लटक जाए अतो जगत तो अशत्य निरूपणत्तम कदम तो पूर्व पक्ष विदाए जगत कदम सभी ने निरूपण किया दो परमाणु जुड़े जुड़क बन गया तीन जुड़ बना, गए जुड़ गए जगत बन गया अरे निर्पण तो कर रहे हैं लोग। तुम कैसे कहते हो तो नहीं हो सकता है जगत का अरे कैसा पैदा हुआ आपके वेदांत भी कहा आकाशात वायु वायु अग्नि अग्निराप अरे तुम भी पैदा होने की सिस्टम बता रहे हो ऐसा ऐसा पैदा हुआ है और सिद्धिकाल में कैसे कैसे हो तो भी करते हो लय प्रक्रिया विपरीत क्रम बता रहे हो सृष्टि सिद्धि आपके परिषदों में भी किया गया है तो निपण तो कर रहे हो ना आप वे। और कह रहे हो निरूपण नहीं हो सकता जगत तो अशक्त कथम इत्या तक दर्शे थी कहते भाई जो कुछ भी निरूपण है ना वो भी निरपण नहीं इसलिए कहीं क्या बोलते दूकान सुलझाई दी सारे लोगों एक साथ सृष्टि कर दिया कहीं का जाने तीन ही है।, है ना पृथ्वी जल तेज तीन की सृष्टि सांग सृष्टि की विषमता कथन क्यों हुई है उसकी मिथ्या के लिए यदि सृष्टि इधम होता एक ही प्रक्रिया होना चाहिए वेद में उप्रषद में अनेक प्रक्रियाएं क्यों आ रही है अनेक अलग अलग प्रक्रियाएं बताई जा रही है इसका मतलब है जगत वास्तव में उत्पन्न नहीं उत्पन्न हुआ होता उसके एक तरीके से उत्पन्न हो सकता अनेक तरीके से होगा नहीं उत्पत्ति कृत विविधता का कथन जो है वह ज्ञापन करता है उसका वास्तव में उत्पत्ति है निखिलखिल पंडित समस्त पंडितों के द्वारा बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोगों के द्वारा सैकड़ों आज हुए पैदा हुए मर गए सभी के द्वारा निरूपयितुम आरभे सभी जगत के निरूपण करने के लिए प्रयास प्रयास करते करते जब थक गए अंत में क्या आते बोलो अनादि का कहीं न कहीं अनादि माने बिना उनके पास कोई चारा नहीं तो कह देते प्रकृति पर अनादि है अब क्या करें और फिर रास्ते नहीं प्रकृति कहां से आई पुरुष कहां से दबा गया कौन कब से आया कब जुड़ गए कैसे जुड़ गए जवाब नहीं उनके पास प्रक्रिया बताने चले कुछ दूर तक तो बता देते कक्षा में कुछ भूमि कुछ स्तर तक जवा के दिए दोनों जोड़िया ऐसा हो गया, दोनों जोड़िया ऐसा हो गया, गया। ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ कब हुआ कहा हुआ सब घबरा जाएंगे ईश्वर ने बना दिया ईश्वर कहां से आया बनाने वाला परमाणु को जोड़ने वाला ईश्वर कहां से टपको विष्णु से पैदा हो ब्रह्मा विष्णु कहां से आया शिवजी से, कहां से आ गए शिव जी कहा अनादि है कहीं ना कहीं तो ना ही तो नहीं मानना पड़ा नहीं तो हर पंडित, हर विद्वान, हर हर जो है दर्शन जितने भी अंत में उनके आपके प्रश्नों का अज्ञान ही होता है तब इसलिए इसको अनादि मान लो समस्या का हल यही है और अनादित्व कहकर के शांत हो गया भले आपकी दिमाग ये असली जवाब नहीं इसे पार कर कर कहते हैं जिसको बुद्धि का दिवाल उड़ जाए ना बुद्धि का सोचने की बुद्धि खत्म हो जाती है शक्ति खत्म हो गया आगे सोच नहीं पाता है तो क्या करता है अनाज सोचने की क्षमता खत्म हो गई जितनी वो स्तर पर जवाब दे सकता देते गया, देते गया, देते गया और ऐसा प्रश्न आगे खड़ा हो गया जिसका कोई इसका जवाब नहीं दी तो क्या करता वो अनाज कह देता है वास्तव में सच्चे स्वीकार करो जगत फायदा ही नहीं हो क्यों नहीं मानते ये दिखाई दे रहा है वो झूठा इसकी व्यवस्था हो नहीं सकती इसे कहते निरूप निखिल पंडित आरते अज्ञानम बुरदस् भाती उनके सामने केवल अंत में अज्ञान ही भाषित होता का कुछ कक्षा तक तो देते कुछ सीढ़ी कुछ स्तर तक जवाब देते हैं उसके बाद उनके साथ कब मुड़ हो जाते हैं उनके सामने कोई जवाब नहीं दिखाई जाता, केवल अज्ञान छाड़ अब बोलते हैं अरे हम, हम समझ पूछो, कोई और पंडित से पूछो, यहां तो अनादिमान लो और कोई रास्ता नहीं कूपण क्यों नहीं हो सकता है कत हमने पंडितों से पूछा है पंडितों ने क्या निरूपण किया वही बता अशक्ति निरूपण तुम तो मेवल उदाहरण ही न स्पष्ट है इसका निरूपण करना असंभव है इसी चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण के द्वारा तुम्हारे शरीर पैदा हुआ है ना इसे तुमको ही दृष्टांत बनाए प्रश्न पूछने वाले को ही बने। बनाए खत्म हो जाएगी अब इसको उसको दृष्टान्त बना तो उसमें यह हो गया उसमें कुछ बहना बना दो ना इसे तुम खुद को दृष्टांत बना लो तो पैदा हुआ कैसे पैदा हो का संबंध हुआ बाप ने का माता डाल दिया तो तो से पैदा पैदा हो गया, एक से हुआ ना, कहोगे? वीर गर्भ गर्भा मत पुत्रादी उत्पत्ति मत ये व्यक्ति मैंने बना ली ठीक अच्छे वंद्री में वीर डाल दो क्यों नहीं कह वीर ही वंद आदमी न कौन सा आदमी है जो वीर ही हो। वीर कहा जाएगा उस वीर को एक सदवा सही कर्म वाली अवृत्त में डाल दो तो भी वीर से बच्चा नहीं होगा स्त्री वंद हो, तो बच्चा नहीं होगा दोनों दुशा बच्चा नहीं, हो। दो दो नहीं होनी है इसी तुम्हारे व्याप्ति भंग होगा कि नहीं व्य विचार भक् नहीं होगा वीरवत्तम तरह पुत्रवत्तम भंग हो गया इसीलिए कार्य कारण भाव किसी भी चीज बनाओ वहा कहीं न कहीं विचार दिखाई देता है किसी भी चीज का विचार नहीं और एक मान लेते हैं वो केवल मानने वाली बात धूम और अग्नि कार्यक्रम लिया मान लिया कदम धुमो वन जन्नी कर दिया धुम वनिजन्नी है यही धूम वन्नी जन्नी है, है। ये तरित्रवनी होना चाहिए वन्नी जन्नी अयो बोला धुमे वहां धुआ नहीं है होगा वन्य रहते हुए वन्य के अन्य कार्य नहीं है कारण रहते हुए कार्य नहीं कर आधार पर हम कारण का अनुमान कैसा मतलब कार्य के कारी आधार पर धूम को देकर वन्य के अनुमान कर सकते हो केवल कारण के अंदर कार्य तो का नहीं हो सकते तो कि का, फिर का, कार्यक्रम का तो व्यवस्था क्योंकि यह निर्णय नहीं ना कारण से कार्य पैदा होगा ही निश्चय नहीं अब मिट्टी है मिट्टी और घड़ा के कार्यक्रण बोलते हो लेकिन इस मिट्टी से घड़ा ही पैदा होगा कोई घंटी क्या कुल से बना दिया कुछ और चीज तब क्या होगा कुल ने सकोरा बना दिया कुल्लट बना दिया सुराई बना दी कुछ और चीज बना दिया बोलक बना दी पैसा बोलक। तो बोलक घड़ा तो नहीं बनाना गया तुम्हारे कार्यक्रण भाव इस मिट्टी में घड़ा बनेगा तुमने जो कहा बना कुछ और कार्य के आधार पर कारण का अनुमान तुम भले कर सकते हो लेकिन कारण को देखकर कार्य का निश्चय नहीं हो सकता तुम्हारे तो मत में या नहीं क्योंकि एक कारण से एक ही कार्य पैदा हो तो कोई जरूरी नहीं समस्या तो यह है, है। अर्थात कार्य का अनुभाव व्यवस्था केवल हमारे कपोर कल्पित व्यवस्था है सच्चाई में व्यवस्था हो नहीं इसे कहते देखो देहेन्द्रिया भावा वीरेण उत्पादिता कथम कथम वैतन्य देह इंद्रिय आदि जो भाव पदार्थ पैदा हो गया है वीरेण उत्पादिता बताओ किस प्रकार से वीरिय वीर्य से एक वीर्य से ये सारी चीजें देह इंद्रिय सारी पैदा और पैदा भी हुए तो वीर्य तो जड़ था जड़ है उस जड़ा तो वीर से जैसे झड़ा तक बीज अपने पृथ्वी में बोया जड़ात वृक्ष पैदा होता है जड़ात वीर के स्त्री में बोया तो झड़ात्मक बच्चा पैदा होना चाहिए बच्चे में जान कहाँ से आ गया चेतनता कहा से आ गई अब हर बच्चा चेतन बाहर नहीं आता है कहीं तो अंदर ही मर जाते हैं कहीं तो निकलते निकलते मर जाते हैं बोझेगी नहीं होते संसार ये क्यों हुआ फिर जो जो वीर गया वह सब बच्चा बन के पैदा होकर बाहर ही आएगा यह कोई गारंटी नहीं कहीं अंदर मर रहे हैं बाहर आते मर रहे हैं कोई आते ही वक्त तुरंत मर जाते बाहर आते ही बराबर मर गए उसी और कई तो आगे तक जिंदे तो चेतन रह गया तो चेतन तक कहा उत्पन्न होता है में देखा गया हा और यह जड़ाप का तो कारण चैतन्य प्रकट हो गया ये तो कैसे हुआ पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं माया है और आ गया ना माया है तुम ईश्वर की माया से और तुम्हारे कर्म ऐसा मेरा कर्म क्यों या फिर मेरे कर्म ऐसे थे इसे मेरे साथ ऐसा हो गया हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ जो जो पैदा हुआ सब मर गया मेरा कर्म तेरा कर्म ऐसे क्यों हुआ जवाब है तुमने ऐसा कर्म क्यों किए पूर्वजन्मो में अंत में अज्ञान पहुंचना पड़ता है ऐसे कर्म किया है क्यों अविवेक वो अविवेक क्यों विवेक क्यों नहीं किया और क्या पर हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ इसमें कोई जवाब नहीं निकल सकता कहना पड़ता है माया है आदमी तो चिड़ जाएगा, क्यों, क्यों, क्यों, क्यों, जाएगा। गुस्सा आ जाएगा अनाजी है ऐसे ही होते आया है संसार यही जवाब देते हैं तुमसे तो गुस्सा आदमी नहीं करते लोग बड़े बड़े विद्वान चिड़ जाते असली जवाब क्या है नहीं माया है झूठा रहा रहा उल्टा से संतान क्या हो गया आप अपने भी एक दृश्य में है आप भी आप भी संसार माया में दृश्य में एक हिस्सा है लेकिन आपने क्या कर लिया अपने आपको दृश्य से अलग मान लिया दृश्य थे दृश्य में दृष्टृत्व तो भ्रांति हो गई तो भ्रांति होने से सारा दृश्य के साथ आपका ताड़गल बिगड़ गया मामला सब गड़बड़ हो गया अभी निश्चय कर लो ये भी एक दृश्य है सारा दृश्य है बना आसान है लेकिन खुद को दृश्य मानना कठिन होता है। लेकिन जब तक तो खुद के शरीर आंद्री को दृश्य नहीं माना तब तो तो तो तक वेदांत तक पहुंच नहीं खुद के शरीर में आदि की भावना साक्षी भाव में बैठो इसको भी दृश्य देखो इसमें जब दिखाना पड़ता है तुम्हारा तो तो शरीर जा रहा है पहाड़ पे जा रहा है दृष्टि गया, गया, तो साक्षी भाव में स्थित करने के लिए सब करवाते हैं हम लोग योग निग्राण घुमाते आप अपने आप शरीर को अलग थे गुरु जी भी वह से बाहर हो जाओ तुम्हारा शरीर में लेटर पड़ा है तुम वहां खड़े होकर देख रहे हो तुम सबको देख रहे हो ये बोले ना शब्द वा तुम सबको देख रहे हो और सबका पीछे तुम्हारा शरीर में वहां खड़ा हुआ उसको भी तुम देख रहे हो अर्थात तुम उसे अलग हो गए यही सीधे हो ना आपने आपको तो अलग आपको कर दिया साक्षी बनकर आप खड़े हो और सारी दुनिया लेटी हुई है आप भी वहां लेटे हुए हैं आपका शरीर में पड़ा हुआ है साक्षी बनकर अपने शरीर को आप देख रहे हो गुद्रा मैंने शरीर आदियों को दृश्य रूप में आपको दिखा दिया और आपको अलग कर दिया अभ्यास कराना पड़ता है स्थित साफ सुबा नहीं तो शरीर का मोह मोह शरीर का ऐसा है इसको कुछ मोहड़ेगा <laughs> <जा। laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> करो करो करो परेशान आदमी मरी गया लग रहा थोड़ा सा ठीक है कर दो बैंडेज अपने दृश्य है बस चक्कर भी करो इस दूसरे से करते हो तो हावू क्यों होता नहीं दूसरे को तरह हो है, क्या है छोटा मोटा हो गया छोड़ो दूसरे को दुख देश बना दे रहे हैं और खुद को लग गया तो हावू हो रहा है ना ये अब मजदूर को लग गया तो आपको दुख दर्द होता है कुछ नहीं होता वो आपको होता है तो बहुत कुछ होता नाच हो जाती है सारे घर को उल्टा कर दोगे सारे में चल बुलाओगे कोई कुछ ला रहा है कुछ ला रहा है मलम पट्टी हो रही है डॉक्टर को बोला कुछ कर रहा है ड्रामा होता है, नहीं, शरीकत है ना जैसे दूसरे के साथ व्यवहार कर बच्चे ठीक है ओ, हो गया आ, चलो मलम पट्टी दवाई दे करवाई हो गया इस विषय में लग गया लग गया चलो उसमें कुछ कर दो उसने क्यों तो उथल पुथल करना दुनिया हो हा हा कई बार हम देखिए हम लोग भी काम करते रहे शरीर भी काम करते शरीर को लग जाता जाते हल्ला कर दे क्या है वो लग गया जैसे बुजुर्ग को लग रहा है वो भी काम कर तो को लगता नहीं गया हम लोग भी काम करते हमें भी लग रहा है तो लग गया तो क्या हो गया अरे नहीं आपको डायबिटीज इसलिए परेशान हम होते हैं ना डायबिटीज है एक तो शरीर को मरना ही है ऐसे मरना ऐसे मरना निमित मात्र कुछ तो चाहिए ना अरे थोड़ा ही निमित्त बन जाए तो क्या कर लोग यही होना है उसी शरीर जाना है तो रोक सकता है कोई ये सब बहने है क्योंकि ये विवेक रखो हमेशा शरीर तो जाना ही चाहे जितना संभाल लो इसको तो जाना है ना तो क्यों करो सावधानी सावधानी रखो बात सही है हर कार्य करने में जितनी सावधानी से हमेरे कर ज्ञान जाकर खोपड़ी मारो <laughs> दीवार पे मैंने कहा आपको मैं कह नहीं रहा हूं आप जाकर के दीवार पे खोपड़ी मारिए कहूंगा तब भी थोड़ा देख करके दरवाजा खोल के जाओ दरवाजा टक्कर मारते रहो हम भी यही कहेंगे यदि हो जाता है उससे परेशानी होनी चाहिए मेरा कारण जब कोई घटना हो गई तो परेशान क्यों तब भी दृश्य भावना रखो जैसे दूसरे के साथ दुर्घटना हुई तो उस दृष्टि के साथ जैसे व्यवहार करते हो इस शरीर में दृष्टि के साथ जो दुर्घटना होती है तब इसको दृश्य करके उसी जैसे वह ये मेरा जब तो ऐसे करोगे तभी थोड़ा मोह घटेगा नहीं तो मोह बढ़ेगा ऐसे जितनी मोह बढ़ेगी अब वेदांत भले पढ़ रहे हैं पंक्तियाँ समझ रहे हैं लेकिन जीवन में कुछ नहीं होगा उस दिन महाराज जी ने एक व्यक्ति का जवाब देते क्या बोला था जिसने आए थे यहाँ पिछले साल पंक्ति लगाना आ गया है लेकिन वेदांत तो भी कुछ नहीं मुक्त तो बहुत गए थे तू दृष्टिकोण से गए थे पूछा तब रामकृष्ण ने प्रश्न जीवन मुक्तता का स्वरूप क्या है कैसा है किसको हम जीवन मुक्त मान सकते हैं तब उन्होंने कहा कि भाई अभी आप लोगों पंक्ति लगाना ही केवल आया है सबको लक्षित कर रहे हैं क्यों नहीं हमको भी पंक्ति लगाना ही आया है अभी शरीर का मोह नहीं दूर नहीं हुआ तो मुक्त कहा जीवन मुक्त शरीर का मोह से ऊपर उठो अब अभी तक शरीर का मोह से ऊपर नहीं उठ रहे शरीर को संभालने में लगे हुए ऐसे भी हमने देखा विद्यार्थी लोगों में सुनने को मिलता है और देखने में मिलता है हमारे साथ के लोगों ने कहा जब हम पढ़ाई कर रहे थे बनारस में बहुत अगर थे टाइम पर भोजन पर भी ध्यान नहीं था आपका कई और भोजन भी छूट गया था क्या कर रहे हो कैसे बीमार हो जाएगा तो मर जाएगा पढ़ते पढ़ते मर जाएगा क्या पा ऐसे बोलते हो मैं कहता पढ़ते पढ़ते मर जाए तो ठीक वो भी ठीक लेकिन हम पढ़ाई छोड़ेंगे शास्त्र की वासना पूरा शरीर छूट जाए तो ज्यादा अच्छा है और शरीर का मरने का भय तो बिल्कुल बेवकूफी है क्यों मरना तो है चाहे आज मरे साठ साल बाद मरे बीमारी से ही मरना है कोई ना कोई बीमारी आएगी हार्ट अटैक की बीमारी आज के जमाने में हार्ट अटैक में मर गया मरने से किसी दिन आज बचाया गया फिर क्यों अपने लक्ष्य क्यों में छोड़ू जिस लक्ष्य के लिए आया हूं शरीर चाहे जैसा भी रहे हम उस लक्ष्य को छोड़ाए क्योंकि शरीर हमें साथ तो देने वाला है नहीं मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर रटना छोड़कर इस शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करते रहू केवल क्या इस शरीर मुझे मोक्ष दिला देगा फिर मैं इस शरीर को क्यों संभाल इतना इतने माध्यम खड़े धर्म साध रहा इतने मात्र का मतलब यह नहीं कि शरीर की प्रधानता हो गई ऐसा कहने का मतलब यह है शरीर को उतना ध्यान दो जितने धर्म के अनुष्ठान उतने ध्यान देना है ऐसे ज्यादा नहीं देने है। हम क्या करते हैं ज्यादा इसी में ध्यान दिए हुए तेल मालिश लगाए हुए वो कर रहे हैं यह तो कर रहे हैं, तो है इसको संभालने में लगे हुए और पढ़ाई जाए भाग में न रट रहे हैं ना पढ़ाई हो रही है ऐसे नहीं होता पढ़ाई लक्ष्य प्राप्त नहीं क्योंकि जिस शरीर को आप संभालने में शरीर की स्वास्थ्यता के लिए इतना समय लगा रहे हो वह शरीर कभी आपको साथ देने वाला नहीं और दूसरी बात प्रारो कर्म के अनुसार भी आपको बुखार आना है तो जितना भी आप कोशिश कर लो आप रोक नहीं फिर क्यों इसको प्रयास करो प्रार्थ क्रम पर ही छोड़ो ना शरीर को है तो ठीक नहीं है तो ठीक है शरीर तो प्रार्थक अनुसार चले गए तो कोई संशय नहीं है जिस समय बुखार आना है जिस समय सिर दर्द होना है जिस समय जू होना है वो तो होके रहे शरीर के साथ इस शरीर का पूरा लिखा हुआ है। इस, इस मिनट में ये घटना होनी है वो होगा फिर क्यों उसके पीछे परेशान अपना पुरुषार्थ की स्वतंत्रता को शरीर संभाल में क्यों होने लगा जिसका तय है कि कैसे जिएगा कब बीमार होगा कब मरेगा निश्चित है हम उस बीमारी को बदल नहीं सकते और हम पुरुषार्थ से बीमारी का प्रभाव को घटा जरूर सकता हूं बीमारी आई लेकिन आपकी सहनशीलता मजबूत रहेगा फिर सात दिन चाहिए तीन दिन में दूर हो जाएगा लेकिन आपका सारा पुरुषार्थ इतने में चला जाए तो चार दिन जो और बुखार आपका सहन करना था, वो अगले जन्म करना घटाने में लगा दिया मोक्ष पाने के तो क्यों लिए तो लगाया नहीं व्यर्थवाक्य नहीं हुआ पुरुषार्थ मार बल्कि शरीर पर सात दिन बुखार भोग नहीं दो क्योंकि मैंने ये देख लिया अच्छी तरह से जैसे भी दवाई लो जैसे भी डॉक्टर लो जब तक वो ठीक होना नहीं होगा नहीं क्षण ठीक होने का आ गया कोई डॉक्टर जरूरत नहीं हमने देखे हर में अगर बहुत बीमार सा हो गया अनेक गया अनेक बदल दिया सैकड़ों रुपया खर्च हो गया ठिकाना नहीं कितना खर्च हो लेकिन हम पढ़ाना बंद नहीं कि पढ़ाते रहे डॉक्टरों पर चाहते जो जिसने दवाई दी वो खाते रहा अंत में किसी की सलाह से एक और डॉक्टर पास के डॉक्टर गंभीर करते हैं समय आ गया था उन्होंने एक सारा पर्जा फाड़ दिया 25 पैसे का गोली का दस गोली लेना ग्यारहवीं की जरूरत नहीं पड़ेगी गारंटी से उसने बोला और वाकई में दसवीं नहीं खाना पड़ा स्वस्थ हो गया आठ गोली खाते खाती पैसे एक गोली आठ गोली चार रुपये की गोली अब बताओ इसलिए सैकड़ों रुपया खर्च हुआ अनेकों डॉक्टरों के हाथ दौड़े कोई फायदा नहीं जब समय हो जाता ना आने आता है कालक्रम का क्षय हो गया उस बीमारी का अपने आप ऐसे डॉक्टर पहुंच जाओगे ऐसी दवाई ले लोग अपने आप वो सस्ती है महंगी जैसा भी है आपका स्वास्थ्य ठीक होने का टाइम आगे तो हो ऐसे कई बार हमने अपने शरीर पर ध्यान दिया तब समझ में आई इस शरीर पर ज्यादा ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं उतनी ध्यान दो जितने से साधना चले साधना में बाधक ना हो उतना ध्यान देना है उससे जाए ध्यान देना अपनी पुरुषार्थ को व्यर्थ गंवाना है गया और लोग बम देते हैं इसी में ज्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई भी छोड़ दे, डर के मारे ज्यादा रटेंगे तो हो सकता है तबियत खराब हो जाएगा अरे नहीं रटोगे तो तब तबियत खराब नहीं होगा नहीं रटने वालों को तबियत खराब नहीं हो रहा है, है? अरे रटने से क्यों डर रटने से बीमारी होगा क्या इसका मतलब ना रटने वालों की बीमारी होती नहीं, ये मानना पड़ेगा आपका, पर क्यों ऐसे रहते हो रटाई करोगे मेहनत करोगे तो बीमार हो जाएगा अरे प्राधिक्रम में बीमारी नहीं लिखी है कि जितना मेहनत करो चौबीस घंटा मेहनत करो कोई बीमारी आने का नहीं प्राधिक्रम में नहीं और प्राग क्रम है बीमारी चौबीस घंटा दंड मस्तक लगा कर के तो मुस्कुंडा सांड बना रहो तभी तो बीमार होना है तो सांड भी बीमार हो जाता नहीं बच सकता क्यों अपने कर्तव्य छोड़ दें क्यों अपने पुरुषार्थ त्याग दे क्यों अपने अध्यात्म मार्ग के जिसके लिए हम लोग जीवन अर्पण कर दें उन शास्त्र को पीछे मेहनत क्यों ना कर संकोच कर, करते जाओ जब तक ये शरीर बिल्कुल अब हम जब दवाई विशेष ध्यान देते तो कब जब देखते मैं पढ़ा नहीं पा रहा अब हमारी सागा डबाडो लो रहा है तब तो हम इस पर ध्यान देते हैं फिर गोली खिलाओ गए ये लाओ वो लाओ गोली लाओ चाय लाओ कब फेलाओ डालो ताकि फिर फिट हो जाए पढ़ाने लग हो जाए अपना ध्यान भायक हो जाए उतरे ही समय फिर जब करने हो गया काम चालू हो गया तो ठीक है नॉर्मल सब अच्छा नहीं जो नॉर्मल गोलियाँ खा रहे डायबिटीज के लिए खाना पड़ जाए विशेष इस पर ध्यान देना व्यर्थ पुरुषार्थ और उसमें अपना लक्ष्य को त्याग कर विशेष ध्यान देना बिल्कुल ही मूर्खता का लक्ष्य है ऐसे कभी साधक को तो नहीं करना इसलिए इनका कहना है समझा रहे देहेंद्री आदिओ में वास्तव में विचार करके देखिएगा इसे का कहां से आई ये शरीर जो है वीर मात्र उत्पन्न भी हुआ है क्या विचार करके देखते हैं किम उत्तर बताओ तुम क्या इसकी जवाब दोगे स्वभाव स्वभाववादी सुन क देवभावी कहते वीर का स्वभाव है यदि वीर का स्वभाव बच्चा होना ही है तो हर एक वीर का बच्चा पैदा करना चाहिए हर एक वीर का बन जो गर्भ में क्या वही मतलब ठीक है वो भी मान लेता हूं क्या वो, वो भी नहीं करता इसका मतलब वीर बच्चा पैदा करेगा यह स्वभाव है स्वभाववाद भी नहीं बन सकता स्वभाव वाली शंका करे वीर से वीर स्वभाव चेत कथम तत्त अन्य व्यतिरको यौ भग्नौ तो बंदी वीर कहीं वीर से वीर का स्वभाव ऐसा नहीं कहते कैसे पता चला सिद्धांत होना चलावय व्य मैं देख रहा हूँ जो आदमी वीरिको पत्नी में घर में डाल देता है तो उस पत्नी से बच्चा पै करके भाप बन जाता है ये देखने को मिल रहा है मेरे को अनवय व्यति कहते हैं उ अनवितरक हो जिन अनक को तुम कह रहे हो तव भग नितर भंग हो जाता है जो होता है कमजोर वीर जो होता है वंदी भी ना हो केवल कमजोर वीर से भी बच्चा पैदा नहीं होता और कई बार इतनी कमजोर होता है वो पैदा होता ही नहीं और साधारण कमजोरी होता है केवल लड़कियां पैदा हो अब उसके लिए क्या अनेकों आयुर्वेद में दवाया बताई गई है पुष्टि पुष्टिकरक दवाइयां है वीर को पुष्ट करो लेकिन जब वंधिया हो वीर जिसका उसको तो कौन सी दवाई पुष्ट कर देगा कोई दवाई नहीं संस्कार इसलिए किसी स्त्री का गर्भ में कमजोरी है हीट वगैरह है पित्त बढ़ गया है इसलिए वो वीर को धार नहीं कर पाती है तो गर्भ को सुधारने के अनेकों दवाईया आज जैसे गर्भ ही सूखा हुआ है, है उसने क्या करे कौन सी की कोई इसने हो, या हो दोनों ही दिशा में तुम्हारा भंग हुआ वही कह रहे हैं सिद्धांत की पृथ्वी कथम तक की अनवय वितरक हम जाने इत्यास यदि कोई कहता है अनवय और वितरक से मैंने इसको जान लिया हूं तब व्याप्त भाव आज कहीं अनुय व्यक्ति तुम बनाया नहीं सकते ये ये वीरवत्तम तर पुत्रादी उत्पत्तिमत्व ये व्याप्ति तुम नहीं बना सकते हो ये वीर भाव तुत्रादी उत्पत्तिभाव ये व्याप्ति तुम नहीं बना सकते वंध्या दोनों पुरुष त वीर वंध्य हो स्त्री खुद वंध्या हो तो तीर्य से व्यर्थत्ता वीर जो पड़ा वो व्यर्थ ही चला जाता है व्याप्ति न घट दे इसे तुम्हारी व्याप्ति तो बंदी य वीरियम तर देहादि कम्वयो जहां जहां वीर होगा वहां वहां देहादि हो जाएगा यह अन्वय व्यवस्था भी नहीं बन सकता एवं पुनः पुनः पृष्ठे सती इस तरह से आप सभावादी आ गए ना एक एक खंडन की तरह समझना अन्य सदी का इस तरह से बार बार अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से प्रश्न आना पड़ेगा जैसे सभावादी से प्रश्न पूछा स्वाभाविक होना चाहिए दूसरा आएगा कहक्रम भाव लाएगा कोई निमितकरण के भाव लाएगा कर्म कारण है बोलेगा सबसे हम पूछते जाए तभी अंत में सभी जवाब क्या होगा कि मैं पिन्ना जाना नहीं भाई इतने स्तर तो मैं जानता हूं इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता क्या कारण है कुछ हद तक जवाब देता है जैसे पहले वाले क्या था स्वभाव कह दिया स्वभाव का खंडन हो गया आप अभी कर्म कह दोगे कर्म ही जाएगा अनेको है ना आप देखेंगे मांड के कार्य अनेक विकल्प कोई कहते काल है कोई दिशा है कोई कहते देवता है कोई कहते दैव योग है, है? अलग अलग लोग कहते हैं। तो सारे मतों में संक्षेप खत्म करना चाहते हैं एवं पुनः पुनः पृष्ठे सदी बारम बार पूछे जाना पड़े किमी न जानेंगी इत्य उत्तरम देयम अंत में यही उत्तर उनको देना पड़ जाता है कि मैं इससे आगे कुछ नहीं जानता